एक पालतू जानवर की तलाश एडवर्ड यूटिक चित्र टॉम ईटन जरा देखे उस टूटे पंख वाली उस चिड़िया को एलन ने अपने पिता से कहा चिड़िया ने मैदान में जोर से पुकारा फिर वो ऊंची घास में लुढ़क गई चले उस पक्षी को पकड़ें एलन ने कहा हम उसे पालतू जानवर जैसे घर में पाल सकते हैं मैं सर्द लगाता हूँ कि तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे एलन के पिता ने कहा एलन ऊँची खास में भाग कर गया चिड़िया उसे दूर चली गई वो एक नाले के पास की झाड़ियों में चली गई एलन उसके पीछे पीछे दौड़ा वो मेरे पास है वो चिल्लाए वो चिड़िया की ओर लपका लेकिन वो उड़ गई किलडी चिड़िया चिल्लाई एलन ने चिड़िया के प्रत्येक भूरे पंख पर एक सफेद पट्टी देखी कि चिड़िया चिल्लाई वो चिड़िया बड़ी तेजी से भाग गई शायद वो तो चिड़िया जख्मी नहीं थी उसके पिता ने कहा, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया घास में उस चिड़िया के बच्चे होंगे इसलिए उसने जख्मी होने का अभिनय किया की कोशिश करती है उसके इस चिड़िया का नाम किलडियर वो खेतों और चरागाहों में रहती है किलडी किलडी एलन चिल्लाया वो अपनी बाहों को फड़फड़ाते हुए पूरे मैदान में दौड़ा एलन और उसके पिता वहां तफरी करने गए थे वे झरने के निकट एक ताल के पास आए एलन ने अपनी छड़ी पानी में डूबो दी एक छोटी ट्राउट मछली तैर कर दूर चली गई दूर चली गई एलन और उसके पिता पत्थर की एक पुरानी दीवार पर चढ़े और वे जंगल में थे एक चिपमंक यानी बड़ी गिलहरी उनके रास्ते में आई और आया और झाड़ियों में भाग गया एलन उसके पीछे पीछे दौड़ा उसने बड़े ध्यान से झाड़ियों को एक तरफ हटाया फिर उसने जो देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ एक नन्हा हिरन का बच्चा जमीन पर पड़ा था वो इतना करीब था कि एलन उसे लगभग छू सकता था हिरन के बच्चे की बड़ी बड़ी काली आंखें थी उसकी भूरी चबड़ी पर सफेद रंग के धब्बे थे उसके धब्बे पत्तों पर धूप की तरह लग रहे थे हिरण का बच्चा एकदम स्थिर रहा इसे मत छुओ एलन के पिता ने धीरे से कहा वो अभी भी कुछ ही दिन पहले जन्मा है चलो इसे घर ले चलते हैं एलन ने कहा वो हिरण के बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा उसके पिता ने कहा इसका घर यहाँ जंगल है फिर वे चुप वहां से हट गए पास हिरण का बच्चा हमारे साथ रह पा एलन ने कहा हिरण का बच्चा एक जंगली जानवर है उसके पिता ने कहा अधिकांश जंगली जानवर अच्छे पालतू जानवर नहीं बनते हैं लेकिन वो हिरण का बच्चा खो गया था एलन ने कहा नहीं उसके पिता ने कहा वो वहाँ छिपा हुआ था जब हिरण का बच्चा बहुत छोटा होता है तब जब उसकी माँ खाती है और बच्चा छिप जाता है वहाँ हिरण का बच्चा सुरक्षित है क्योंकि यहाँ अन्य जानवर उसे सूं नहीं सकते जब हिरण के बच्चे की माँ वापिस आएगी तब वो माँ का दूध पिएगा एलन के पिता ने समझाया कि हिरण के बच्चे को अपनी मां के दूध की जरूरत होती है अन्य जानवरों का दूध हिरण के बच्चे के लिए सही नहीं होगा इसलिए हिरण के बच्चे को अपनी मां के साथ ही रहना चाहिए क्या भूख लगी है एलन के पिता ने पूछा एलन ने अपनी सैंडविच खाने के लिए पूरी सुबह इंतजार किया था उसके पास एक उबला हुआ अंडा भी था वे एक पुराने देवदार के लट्ठे पर बैठे और उन्होंने खाना खाया लंच के बाद एलन ने पैकिंग के कागज उठाए उससे उन्हें अपने बैग उसने उन्हें अपने बैग में रख लिया जैसे ही वो चला एलन ने किल्डियर और हिरन के बच्चे के बारे में सोचा उसे एक पालतू जानवर चाहिए था जल्द ही वे वापस नाले के पास थे जहां किल्डियर रहते थे तभी एक किल्डियर वहां से उड़ा किल्डी किल्डी वो चिल्लाया वो घास में इधर उधर फुदका उसने अपने पंख फड़फड़ाए। लेकिन इस बार किलडियर ने एलन को बेवकूफ नहीं बनाया उसने एक और किलडियर देखा उसने अपना सिर नीचे रखा और घास में से भाग गया उसके साथ दो छोटे छोटे रोएदार चूजे भी थे वे युवा किलडियर थे युवा किलडियर घास में छिप गए अब दोनों बड़े पक्षियों ने एलन और उसके पिता को मूर्ख बनाने की कोशिश की लेकिन उन्हें सूखे पत्तों में खोजना मुश्किल था उन्हें दो छोटे किलडेयर मिले छोटे किलडेयर सूखे पत्तों के बीच चपटे होकर लेट गए वे बहुत स्थिर रहे ठीक वैसे ही जैसे हिरण के बच्चे ने किया था आप उनके पास से गुजर सकते हैं और फिर भी उन्हें नहीं देख सकते एलन ने कहा दो बड़े पक्षी घास में से उड़ गए छोटे पक्षी खुद को गर्म रखने के लिए बड़े पक्षियों के नीचे छिप जाते हैं उसके पिता ने कहा घर के रास्ते में एलन ने अपने पिता को एक बंदर के बारे में बताया उसने उसे एक पालतू जानवर की दुकान में देखा था मैं पालतू किल्डियर नहीं रख सकता मैं पालतू हिरन का बच्चा भी नहीं रख सकता क्या मैं एक पालतू बंदर रख सकता हूँ एलन ने पूछा बंदर अच्छे पालतू जानवर नहीं होते हैं उसके पिता ने कहा ऐसा क्यों एलन ने पूछा तुम्हारे प्रश्न का जवाब देना कठिन है उसके पिता ने पूछा पिता ने कहा लेकिन जब तुम एक साथ रहने वाले बंदरों के झुंड को देखोगे तो तुम खुद ही समझ जाओगे मैं बंदरों का झुंड कहाँ देख सकता हूँ एलन ने पूछा चिड़ियाघर में उसके पिता ने कहा मैं एक आदमी को जानता हूं जो चिड़ियाघर में काम करता है उनका नाम मिस्टर फिशर है मैं कल तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाऊंगा अगले दिन वे चिड़ियाघर गए चिड़ियाघर गए सबसे पहले मिस्टर फिशर एलन को छोटे बंदरों से भरे एक पिंजरे में ले गए वो इतनी तेजी से इधर उधर कूद रहे थे कि एलन उनकी गिनती तक नहीं कर सका बड़े गुलाबी कानों वाला एक बंदर एक शाखा पर बैठा था उसने दोनों हाथों से एक संतरा अपने मुंह में भर लिया फिर उसने संतरे का छिलका फर्श पर फेंक दिया एलन ने पूरे फर्श पर संतरे के छिलके पड़े देखे एक बंदर का बच्चा अपनी मां के पास एक शाखा पर बैठा था बच्चा अपनी मां का दूध पी रहा था बंदर की मां ने एलन की ओर देखा और फिर अपनी बाह बच्चे के चारों ओर लपेटी अगले पिंजरे के बंदर और भी छोटे थे पिता माता और दो छोटे बच्चों के चेहरे बर्फ की तरह सफेद थे उनके चेहरे के चारों ओर लंबे काले बाल उगे थे उनकी पूछ लंबी और झबरीली थी छोटे बंदर एक साथ झुंड में थे हर बार जब एलन थोड़ा भीत था तो बंदर उसे घूरते थे अधिकांश बंदर परिवारों में रहते हैं मिश्र फिशन का उनकी माए छोटे बंदरों की देखभाल करती हैं लेकिन इस प्रजाति के बंदर परिवार में पिता इस प्रजाति के बंदर परिवार में पिता भी मदद करते हैं फिर बंदर का एक बच्चा अपने पिता की पीठ पर चढ़ गया उसने खुद को पिता के लंबे फर में छिपा लिया उसकी लंबी पूछ हवा में मुड़ी हुई थी उसे देखकर एलन हंसा अब ऐसा लगता है जैसे पिता बंदर की दो पूछे हो उसने कहा एलन ने कुछ देर छोटे बंदरों को देखा एन छोटे बंदरों में से कोई एक अच्छा पालतू बन सकता है उसने मिस्टर फिशर से पूछा वो काम आपके लिए और बंदर के लिए बहुत कठिन होगा मिस्टर फिशर ने कहा बंदरों को एक दूसरे की वैसे ही जरूरत होती है जैसे लोगों को एक दूसरे की जरूरत होती है एक बंदर के लिए दूसरे बंदरों के बिना रहना बहुत होगा। और क्या तुमने यहां की गंध सूंगी एलन ने अपनी नाक बिच गई हाँ उसने कहा मैंने गंध सूंगी देखो मिस्टर फैशल ने कहा तुम्हारे घर में भी इसी तरह की बदबू आएगी हाँ इन छोटे बंदरों को गर्म रहने के लिए घर के अंदर ही रहना होगा एलन ने के छिलकों के ढेर और बदबू के बारे में सोचा मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ को घर के घर में एक बंदर पसंद आएगा उसने कहा क्या कोई ऐसे बंदर है जिन्हें हम घर के बाहर रख सकते हैं हाँ चलो चिड़ियाघर के मंकी आइलैंड को देखें मिस्टर फिशर ने कहा उस टापू को बड़े बंदरों के लिए बनाया गया है जिससे वे बाहर रह सके टापू बंदरों से भरा था बंदर चट्टानों के ऊपर बैठे थे वे चट्टानों के ऊपर और नीचे भाग रहे थे वे चट्टानों के छेदों में से बाहर निकल रहे थे एलन ने देखा कि एक युवा बंदर ने पानी में से हरे पत्ते का एक टुकड़ा उठाया एक बड़ा बूढ़ा बंदर उसके पास से गुजरा युवा बंदर बुढ़े बंदर पर चिल्लाया। बुढ़ा बंदर उस पर कूद पड़ा और युवा बंदर पानी में गिर गया दो युवा बंदरों ने एक दूसरे का पीछा किया और फिर वे एक पेड़ पर चढ़ गए वहां वे कुश्ती करने लगी एक बड़ा बंदर सेब लेने के लिए आया बाकी बंदर वहां से चले गए वो बंदर इस टापू पर बाकी सभी बंदरों का बॉस है मिस्टर फिशर ने कहा उसके कितने बड़े बड़े दात हैं एलन ने कहा और वो काटता भी है मिस्टर फिशर ने कहा फिर बंदर ने अपना मुंह फैलाया वो बंदर एक अच्छा पालतू जानवर कभी नहीं बनेगा एलन ने कहा मिस्टर फिशर एलन को चिड़ियाघर की नर्स से मिलवाने ले गए उसके कंधे पर एक युवा रैफून बैठा था उस... वो आपका पालतू है एलन ने पूछा नहीं मैं उसकी बस देखभाल कर रही हूँ नर्स ने कहा क्योंकि उसकी माँ बीमार है आपका काम काफी मजेदार लगता है एलन ने कहा हाँ नर्स ने कहा लेकिन वो काफी मुश्किल भी है रैकुन नर्स की बाँ के नीचे भाग गया उफ उसने कहा देखो उसने मेरा स्वेटर फाट दिया रैकुन दौड़कर एलन के पास गया और फिर उसके पैर पर चढ़ गया अरे वो मेरी कमीज खाने की कोशिश कर रहा है एलन चिल्लाया फिर चिड़ियाघर की नर्स ने रैकुन को पकड़कर फर्श पर लिटा दिया अब उसके पास आपके पेपर क्लिप का डिब्बा है एलन ने कहा तुम समझ सकते हो चिड़ियाघर की नर्स ने कहा मुझे उसकी हर समय निगरानी रखनी पड़ती है रात में मैं उसे अपने घर ले जाती हूँ नर्स ने एलन से कहा जब मैं सो रही होती हूँ तो मेरे बाल खींचता है और मुझे जगाता है उसे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है अब मैं रेकून को एक पालतू जानवर जैसे नहीं रख सकता हूँ एलन ने कहा क्योंकि मैं पूरे दिन स्कूल में रहता हूँ उसके बाद मिस्टर फिशर ने एलन को हिरन का चरा दिखाया वो एलन के आंगन से भी बढ़ा था स्कूल के खेल के मैदान से भी बढ़ा उसके चारों ओर एक बहुत ऊंची बाढ़ थी हिरन मेरे सिर के ऊपर से भी कूद सकते हैं मिस्टर फिशर ने कहा धब्बों वाले हिरणों को देखकर एलन को जंगल में दिखे हिरन के बच्चे की याद आई वो अभी भी माँ का दूध पी रहा था सभी हिरणों के सिंह क्यों नहीं होते एलन ने पूछा केवल बक हिरणों के ही सिंह होते हैं मिस्टर फिशर ने कहा बक हिरन क्या होते हैं एलन ने पूछा वे नर होते हैं मिस्टर फिशर ने कहा वे रात साल में एक बार ही अपने सिंह गिराते हैं अब बक हिरण अपने नए सिंह बढ़ा रहे हैं उनके सिंह बहुत नुकीले होते हैं मिस्टर फिशर ने कहा कभी कभी हिरण अपने सिंह और खुरु के साथ लड़ते भी हैं अपने जंगली जानवरों की देखभाल के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जानवरों को वैसी जगहों पर ही रहना चाहिए जो उनके जंगली घरों के तरह ही हो उन्हें सही भोजन भी चाहिए होता है या कोई जंगली जानवर अच्छा पालतू जानवर बन सकेगा एलन ने पूछा जरूर मिस्टर फिशर ने कहा लेकिन तुम्हारे पास उसकी देखभाल करने का समय होना चाहिए इस हेम्सर के बारे में तुम क्या सोचते हो क्या तुम जानते हो कि जंगली खुद के लिए गहरी सुरंग होते हैं तुम इस तरह के एक प्रकार की मछली को भी रख सकते हो उसे एक चट्टान कुछ पौधों पानी के साथ एक मछली घर की आवश्यकता होगी फिर तुम एक मेढक साफ या पालतू झिंगर भी झिंगुर भी रख सकते हो एक झिंगुर बच्चे उन्हें पिंजरों में रखते हैं चिड़ियाघर में उन्होंने पूरा दिन बिताया था एलन ने मिस्टर फिशर को धन्यवाद किया और अपने पिता के साथ घर की ओर चला मुझे लगता है कि अब तुम्हारे लिए एक पालतू जानवर रखने का समय आ गया है एलन ने पिता से कहा एलन के पिता ने कहा और मैं कुछ ऐसे जानवरों को जानता हूं जो पालतू जानवर हो सकते हैं उनमें कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं वे सभी रंगों और आकारों में आते हैं तुम उन्हें कुछ कर्तव्य सिखा सकते हो आपके वर्णन से वे जानवर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं एलन ने कहा वे क्या है उसके पिता से कुत्ते और बिल्लियाँ उन्होंने कहा समाप्त